है ना बिल्कुल अपनी बोल चाल की भाषा में ये बात करी जाए तो बहुत अच्छा तो ये मान के प्रवचन पूरा हो गया फिर अब जगह जगह से चिट्ठी आवे कि ये चाहिए ये चाहिए है, है ना कल्याण वालों ने लिखा कि लोक का बड़ा भारी कल्याण इसके द्वारा हो रहा है है ना सप्ताहित्य प्रकाशन ट्रस्ट बड़ा भारी काम कर रहा है बड़ा भारी इससे लोक कल्याण हो रहा है कि ये है नैसे उन्होंने प्रशंसा की चिट्ठी लिखी तो जगह जगह से जुगल किशोर बिरला ने है ना इसको अपने पाठ्यपुस्तक में रख लिया तो राजानो यम प्रशंसनति यम उत्तर प्रदेश के मंत्री ने लिखा कि हमारे पास भेजो हम पढ़ेंगे तो राजानो यम प्रशंसनति यम प्रशंसनति पंडिता साधो यम प्रशंसनति सार्थ पुरुषोत्तम है ना एक और मिनिस्टर भी कहे कि हमको चाहिए शेख साहूकार कहे की हमको चाहिए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 जो गलती हो गई थी है ना? वो जहां तक दृष्टि पड़ी निकाल दिए गए। अच्छा इसके साथ एक निगमानंद परमहंस ने जो इसके बारे में भूमिका भेजी थी नमूना लिख के भेजा था मांडू के प्रवचन की अपूर्वता वो इसमें जोड़ दिया गया तो कुछ संशोधन करके कुछ परिवर्तन करके कुछ परिवर्धन करके है न और भूमिका सहित और पहले की अपेक्षा बड़े अक्षरों में पहले अक्षर छोटे थे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 क्या नाम इनका स्वामी स्वामी हरिकृष्ण दास जी स्वाम स्वामी स्वामी हरिकृष्ण दास जी ये हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं और बल्लभदास मरीवाला और ये हमारे कामदार भाई और रतन हेमलता लक्ष्मी हैं? हैं? हाँ, हाँ ये जानकी प्रसाद जी संरक्षक हैं ट्रस्टी नहीं मैं ट्रस्टियों का नाम ले रहा हूँ हाँ,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 न तु तत्वतो सो हिमा जन्म युज्य जायते असतो मयया जन्म तत्वतो नैव युज्यते पुत्रो न तत्व अद्वयं बंध्या स्वप्ने माएते अदयजथास्वया भासते मन तथा जाग्रत जाग्रदयाभासम स्पंदते मयया मन अवयच दयाभासम मनने न संशय अदयचार न संशय मनो दृश्यद्वैत युत्चित सचराचर मनसो यमे दैतम नोपलते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 और नानात्व की जो कल्पना है श्रुति स्वयं बारंबार उसका निषेध करती है और अद्वैत तत्व का निर्णय करती है इस प्रकार ये निर्णय हुआ कि सद्वस्तु जो परमात्मा है वो तो अद्वैत सत्य है अखंड सत्य है नारायण और ये जो जन्म दिखाई पड़ता है ये वास्तविक नहीं है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 इसको हमेशा से सहते आए हो और हमेशा सहना पड़ेगा कालीदास का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है नीचे ग्युपरिच दशा चक्र नेमिक्रमेण कश्यई कांतम सुखम उपनताम दुखम एकांत तो वाह नीचे ईर्गत त्यू परिच दशा चक्र दुनिया में कौन ऐसा है बताओ ना एक का नाम लेकर के बताओ है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 दुनिया नासवान है ये बात कैसे समझे तो श्रीमद्भागवत में जुक्ति बताइए कैसे समझना संसार को प्रत्यक्षेणा निगमेनात्म संवेदा आद्यंत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 पहले तो प्रत्यक्ष देखो घड़ा फूटता है मनुष्य मरता है है ना नत्यक्ष है प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षेण घटादि प्रत्यक्षेण घटादि असत बोले आत्मा कजन कन् नैवन तम आत्मा अनुमान झूठे ही लगाते हैं प्रत्यक्ष में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 तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है हम भी मरेंगे तुम भी मरोगे सारी दुनिया मरेगी नारायण आकाश भी मरेगा हो आकाश भी मरेगा पाताल भी मरेगा नरक भी मरेगा स्वर्ग भी मरेगा है ना और ब्रह्माणी सहित ब्रह्मा का पता नहीं चलेगा जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई निगमेना आत्मसंविदा प्रकृति आदि आत्मानुभूति से देखो प्रकृति का बाद हो जाएगा अपने आप को ब्रह्म के रूप में अनुभव करो सपाचा कच नहीं अहम एव इदम सर्वम प्रकृति नाम की कोई वस्तु ही नहीं ये तो अब अपना आपा बोले कि अच्छा इसी अपना आपा इसी सदात्मा से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 एक पाल ब्रंटन था ना पाल ब्रंटन तो वो आया था यहां साधुओं की खोज करने तो उसको दो ही साधु ज्यादा जैसे एक तो बनारस का जादूगर है ना यही नाम ही लिखा है उसने अपनी पुस्तक में गुप्त भारत की खोज जो पुस्तक उसने लिखी है उसने बनारस का जादूगर यही शीर्षक से वो परिच्छेद लिखा है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 जेर से ढक दिया हो जरायु से ढक दिया जैसे जादूगर लोग एक बीज लेके कपड़े से ढक देते हैं देखो तमाशा ये देखो जादू का खेल वो ऐसे जेर में एक बूंद पानी ढक दिया और उसमें से ये हाथ ये पांव, ये सिर ये दिल ये दिमाग ये निकल आया ये जादू का खेल ये तुमको चमत्कार नहीं मालूम पड़ता सोचता है बोला लोक परलोक वेदांत का विचार करता है हम ब्रह्मास्मी अनुभव करता है और तुमको ये चमत्कार ही नहीं मालूम पड़ता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 अपने ही दांत है वो जैसे कभी अपने ही हाथ से तड़ाकड़ पीट लेना गुस्सा आता है गुस्सा आता है तो कोई कोई अपने आप को पीट लेते हैं तड़ातड़ पीट लेते हैं